आश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रसुत है रेरियो बालपत्र का रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम हिमाले की यात्रा हिमाले परवत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग धाई हजार किलो मीटर है। बर्व यानि हिम से धकी उची, उची उची चोटियों के कारण इस परवत माला को हिमाले कहते हैं। हिमाले की अनेक चोटियां हैं, जिन में से कुछ शिखर, यानी चोटियां तो बहुत ऊंची हैं सागरमाथा कंचनजंगा धौलागिरी नंदा देवी आदि चोटियां अपनी ऊंचाई के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं सागरमाथा चोटी सबसे ऊंची है इसका पुराना नाम गौरीशंकर है इस चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है सन 1840 में जॉर्ज एवरेस्ट ने इस चोटी की ऊंचाई नापी थी इसीलिए यह पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है सन 1953 में 23 मई को भारत के पर्वतारोही शेरपा तेनजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी विश्व में एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे वहां उन्होंने अपने अपने देश के झंडे गाड़ दिए तब से अब तक कई व्यक्ति और दल इस चोटी पर पहुंच चुके हैं मीनू और अनिल के मामा जी हाल ही में हिमालय की यात्रा से लौटे हैं मीनू और अनिल दोनों भाई बहन हैं मीनू 6वीं कक्षा में पढ़ती है और अनिल चौथी कक्षा में पढ़ता है आज दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनके घर आने वाले हैं उनके मामाजी मां मामाजी अभी तक नहीं आए अरे बेटा तुम्हारी अश्वनी मामा आने ही वाले हैं मगर कब तक अरे मीनू बेटा दूर का सफर है देर तो लग ही जाती है तुम दोनों इतने उतावले क्यों हो रहे हो मां आपने तो बताया था मामाजी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली टोली में थे हां सो तो है थोड़ा धीरज तो रखो अश्विनी आता ही होगा लो आ गए तुम्हारे मामाजी मामाजी आ गए मामाजी आ गए मामाजी आ गए मामाजी आ गए मामाजी मामा अंदर आए उनकी आवभगत हुई कुछ देर आराम करने के बाद मामाजी को बच्चों ने घेर लिया अच्छा बच्चों यह पिछले महीने की बात है अच्छा माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली टोली के लिए मैं भी चुन लिया गया था और उस टोली में हम 20 लोग थे 20 तो आप अकेले नहीं गए थे अरे भाई पहाड़ पर चढ़ाई के समय काफी लोग मिलकर जाते हैं साथ में सामान जो होता है सामान कैसा सामान मामा जी <laughs> रे भाई खाने पीने का सामान अच्छा ऑक्सीजन का सिलेंडर गरम कपड़े धूप के चश्मे दवाएं स्टोव तंबू और कई औजार जैसे बर्फ काटने की कुल्हाड़ी और हथौड़ा और रस्सा वगैरह बाप रे इतना सामान देखो पहाड़ पर चढ़ते समय अलग किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं अच्छा हां नुकीली कीलों वाले वो किस लिए मामा जी ताके चढ़ते समय जूतों की कीलें बर्फ में अपनी पकड़ बनाए और हम फिसलकर खाई में ना जा गिरें खाई में हम्म अच्छा वहां खाई भी होती है हां खाई भी होती है और इतनी गहरी कि नीचे देखो तो चक्कर ही आ जाए अच्छा अरे हां एक बार जानते हो क्या हुआ क्या, क्या हुआ मामा जी हम लोग एक तेज बर्फीले तुफान में फसे हुए रास्ता बटक गए थे और और क्या हुआ मामा जी मुझे याद है अचानक मेरे साथी कमल ने चिला कर कहा था कहें नहीं कमाल जनता नहीं नहीं हमारे साथी हमसे पिछड़ गए हैं हम पहले यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे ऐसे में साथियों हो सकते हैं लेकिन हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहीं अगला कदम चाह रखे कोई बड़ी खाई हो या भाई और बच्चों जानते हो मेरे साथी ने जो कहा था बिल्कुल सच था क्या मतलब मतलब ये कि जब तूफान रुका ना हुँ? तो हमने देखा हम जहां थे वहां से कुछ आगे ही एक बहुत बड़ी खाई थी बाप रे हां अगर तूफान में हम आगे बढ़ जाते तो खाई में जरूर गिरते पहाड़ों पर चढ़ाई तो बड़ी ही कठिन होती होगी मामा जी बिल्कुल इतना ही नहीं दोपहर में जब बर्फ चमकती है ना तो आंखें चुंधिया जाती हैं इसलिए वहां चढ़ते समय गहरे रंग का चश्मा अपनी आंखों पर लगाना पड़ता है अच्छा हम्म मामा जी वहां बहुत बर्फ होती है बिल्कुल चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है अच्छा हां हम जैसे-जैसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं हवा में ऑक्सीजन घटने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है अच्छा मामा जी आप ऑक्सीजन के बिना फिर सांस कैसे लेते थे ऑक्सीजन <laughs> सिलेंडर से अच्छा अ मामा जी आपने बताया चारों तरफ बर्फी बर्फ है हम तब रास्ता कैसे मिलता है भाई रास्ता तो बनाना पड़ता है वो कैसे देखो इस काम के लिए बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी और हथौड़ा बहुत मदद करते हैं अच्छा हां कभी-कभी शिलाखंड उखड़कर ऊपर से नीचे आ गिरते हैं हर रास्ता बंद हो जाता है हां तभी से बर्फ को काट छांटकर रास्ता बना लिया जाता है और रस्सा लगाकर कैसे चढ़ते हैं मामा <laughs> अरे भाई जब दल के लोग ज्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ना तब दल के सभी लोग एक लंबी रस्सी को अपनी-अपनी कमर से बांधकर आगे बढ़ते हैं ताकि अगर कोई आदमी फिसलकर गिर पड़े तो दूसरे लोग उसे संभाल लें वाह रे बाप कितना खतरनाक काम है लोग तो हिमालय पर जाने से पहले 10 बार सोचते होंगे मैं भी मैं भी माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हूं मामा जी सच। जैसे बचेंद्री पाल गई थीं यह सच है कि हिमालय की यात्रा में काफी जोखिम है मगर हिमालय की सुंदरता हिमालय का रोमांच हमेशा पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और करता रहेगा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 आलेख डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र कलाकार मंजुमेनी बावला कोचर धर्मेंद्र मुनी रितु शर्मा रसज्ञे एवं प्रिया भन्यांकन सतीश लाळे एवं दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊद एहल चतुर्वेदी एवं सदनलाल मेहता आलेख संपादन वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा